नमस्कार दोस्तों आज के इस विशेष होली कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ आज हम सुनेंगे विंटेज दौर के अनमोल जेम्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाने पसंद आएंगे और कुछ गाने जरूर आपने पहले नहीं सुने होंगे उनका आनंद जरूर लीजिएगा जो हम पहला गाना बजाने वाले हैं ये उन्नीस के करीब रिकॉर्ड हुआ था और उस समय सिंगल साइडेड कॉन्सर्ट रिकॉर्ड आते थे

जिसमें एक ही साइड पर गाने होते थे यह भी उसी प्रकार का गीत है सुनिए और इस आवाज का मजा लीजिए

ro

तो ये जो गीत आपने सुना उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अंत में गाने वाली गायिका का नाम बताया गया था जो थी जान बनारस वाली उस समय ऐसा ही चलन था कि अंत में गाने वाले अपना नाम बताया करते थे। अगले रिकॉर्ड में ये थोड़ा सा अलग है ये रिकॉर्ड कई बार पब्लिश हुआ सिंगल कॉन्सर्ट लेबल के अलावा रामाग्राफ और ट्विन दोनों पर भी ये निकला था सुनिए ये गीत और नोटिस कीजिए कि क्या इसमें अलग है

non my gana ramo phone record

अनोखी बात कि गाने वाली का नाम रिकॉर्ड के अंत में नहीं पर शुरू में बताया जाए वो भी किसी और द्वारा हो सकता है कि उस समय उनकी उम्र कम रही वे अपना गाना शुरू करती थी आइये अब हम सुने उस दौर की एक और बहुत ही मशहूर हस्ती मल्काजान आगरे वाली जो ये होली गीत राग भैरवी में गा रही है आनंद उनकी

अदाकारी का

कई लोगों को ये लगता है कि हाई पिच गाने की प्रथा लता मंगेशकर के साथ शुरू हुई पर ऐसा नहीं है इसका श्रेय प्यारे साहेब को ही दिया जा सकता है जिन्होंने उन्नीस के शुरुआती दौर में गीत गाए और उनकी हाई पिच वॉइस कई लोगों को किसी महिला की हाई पिच वॉइस सी लगती है आइए उन्हीं का गाया हुआ एक होली गीत सुने तुमाते, तुमाते।

Let the monkey carry the bag for you.

अगला जो हम गीत सुनने वाले हैं वह होली गीत भी सिंगल साइड रिकॉर्ड के अलावा ट्विन पर भी निकला था इसको गाया था उस समय की एक और मशहूर आर्टिस्ट काली जान दिल्ली वाली ने आइए सुने इस खूबसूरत गीत को

बजाने के लिए गाने और भी हैं जो मैं और कड़ियों में बजाऊंगा मैं आपको छोड़े जा रहा हूं दो गीतों के साथ और दोनों को दो लेजेंड्स ने गाया है पहले गीत को गाने वाली है गौहर जान कलकत्ते वाली जो उस दौर की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट थी इस गीत को जो हम सुनने वाले हैं उसको गौहर जान ने खुद लिखा था गौर करने वाली बात यह है

कि उस समय इतनी रिलीजियस टॉलरेंस थी कि वो इसके बोल लिख पाए मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होली आज तो इस तरह के गीत कोई लिखे तो शायद उसके खिलाफ खूब प्रोटेस्ट हो जाएं इसके अलावा जो दूसरा गीत आप सुनेंगे उससे गाने वाली हैं उस दौर की मशहूर जोराबाई आगरे वाली उम्मीद करता हूं की ये दोनों गीत आपको पसंद आएंगे इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ आप मजा लीजिए इन दो गीतों का

आपका आने वाला त्यौहार रंगों भरा मिठाई भरा बीते खुश रहिए यह कार्यक्रम समर्पित है सभी रिकॉर्ड कलेक्टर्स को जैसे डॉक्टर सुरेश चांदवनकर सनी मैथ्यू जी डॉक्टर हसन मोलानी जी मोहत्रा जी शर्मा जी माइकल किनिया विनय पांडे जी और और भी बहुत सारे नाम जिनका यहाँ पूरे नाम यदि लेने बैठूँ तो पूरा वक्त बीत जाएगा

आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर बचा के रखी धन्यवाद

sadak pe chalne wala udon laga diya hai sadak pe chalne wala udon laga diya hai sukh hai saali prayan ko karne ki khwahish hai aa sukh hai prayan ko karne ki

हमें भी

या yeah.

मुझे मेरा है ना हमारा जाने है हो

tare gore garo jana kana ka tirai ori garo jana re mana ai jana geku khule dai de dai jana geku mare bharna ke hari ude jada huna nai jane